यम समपासते शिव ब्रह्मे वेद नो बौधा प्रमाण पटव करते तीन कार्न्यथ जईन सासनरता कर्मतिम सका सोय वो विदधा तो बाक्षितफल त्रैलो जनाथो हरि नंदन पदार बिंदो चंदम मकर व सिंधवा परमस्य संपदार नंदय तो हृदय मम <coughs> Nama Kamalana bhaya Nama Kamalama Kamale pa da ye Namaste Kamalekshana ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व मुमुक्षुरुवै प्रकाशम मुम प्रपदे जीवतत्जिज्ञासु जीवात्मा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 की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान के हेतु तो, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी गूढ़ प्रश्न के समाधान के लिए ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा जिसमें माइक दोष न हो अर्थात ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटो ये चार माइक दोष होते हैं जो सभी व्यक्तियों में होते हैं किसी में कम किसी में अधिक अतव उनका मत भौतिक मत कहलाता है अर्थात कुछ अंश में सही भी हो सकता है और अधिक अंश में गलत होता है उनके ग्रंथ भी कृत ग्रंथ कहलाते हैं और वे ग्रंथ प्रमाण स्वरूप नहीं होते उनके कुछ अनुयायी उसको प्रमाण रूप में मानते हैं लेकिन वो सार्वभौम मान्य निर्विवाद मान्य प्रमाण नहीं है अतयव कृत ग्रंथ को छोड़कर स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ इन दोनों के द्वारा विचार करना है और किया गया विनिर्गत ग्रंथ तो केवल एक है वेदोपनिषद और स्मृत ग्रंथ बहुत से हैं जो महापुरुषों के अनुभव के द्वारा लिखित हैं वे भी प्रमाणीभूत हैं क्योंकि ये चार दोष उनमें नहीं है। वे हैं, वे मायातीत हैं। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद वो निर्दोष हो जाता है आत्मा आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निरग्रंथ हो जाता है अतय उसका प्रमाण विनिर्गत ग्रंथ वेद के प्रमाण के समान माना जाता है क्योंकि उसका प्रत्येक वाक्य वेद के प्रमाण के अनुसार होता है और अनुभूत होता है अतएव हमने विचार किया पहले वेदों के द्वारा उपनिषदों के द्वारा तो पता चला कि हमारे अतिरिक्त दो तत्व और हैं एक भगवान एक माया और इस प्रश्न के समाधान के लिए यद्यपि हमारे विश्व में अनंत वादों का विवाद सदा से चला आ रहा है वादों को यदि गिना जाए तो एक पुस्तक बन जाए इतने बाद के नाम हो गए हैं अरे और तो और जो हमारे भारत में मान्य वैदिक बाद है इसमें भी सैकड़ो बाद हो गए हैं और लोग आपस में लड़ते हैं अब एक विष्णु बाध को ले लो श्री कृष्ण के विषय में ही हम आपको सब सिद्धांत बता रहे हैं वे ही सुप्रीम पावर है लेकिन उनके विषय में भी वेदांत गीता आदि ग्रंथों के भाष्यों में विवाद चल रहा है जैसे द्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद विशुद्धा द्वैतवाद द्वैत बाद, द्वाईत बाद, द्वाईत बाद, बाद, बाद अचिंत्य भेदा भेदवाद और रोज बनते जाते हैं कुछ स्वार्थी लोग भी बना देते हैं हमारे फॉलोवर हो जाएंगे हमारा नाम रहेगा मरने के बाद है तो ये भौतिक लेकिन अध्यात्म बाद में नाम लिखाने के लिए नए नए, नए बाद बनाते हैं लेकिन हम यद्यपि बदनाम हैं लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि जब हमारे अतिरिक्त तो दो ही तत्व है एक भगवान एक माया तो फिर तीसरा बाद कैसे बन गया और क्यों बन गया एक भगवान वाला बाद और एक माया वाला बाद ये बाद का मतलब क्या है हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा मैंने बहुत बार समझाया है हम अनंत दिव्य अनंत कालीन, आनंद चाहते हैं नेचुरल क्योंकि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं यही तो हमारा लक्ष्य है इसी के लिए तो सब बाद बन रहे हैं तो जब दो ही तत्व बचे तो दो ही वाद हो सकते हैं एक का नाम अध्यात्म वाद एक का नाम भौतिकवाद यानी एक श्री कृष्णवादी एक मायावादी यानी हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है एक बाद यह हो गया और हमारा सुख संसार में ही है एक बाद यह हो गया बड़ी सीधी सी बात तो है गधा भी समझ जाए इसके अतिरिक्त बाद क्यों बनाए जा रहे हैं और अगर किसी के नाम से बाद चलते हैं तो फिर भौतिक बाद में भी अनंत जीव हुए हैं होंगे इनके सब के बाद बन जाएंगे और अध्यात्म बाद में भी अनंत महापुरुष हुए हैं सब अपने अपने नाम से बाद चला दें। जैसे शंकराचार्य का बाद चल रहा है शंकराचार्य का बाद क्यों चला रहे हो उनके शिष्यों से पूछो आदि जगत गुरु शंकराचार्य क्या वो सृष्टि के आदि के हैं उनके गुरुजी नहीं थे थे हा? तो ये गुरुओं की परंपरा कहा से शुरू हुई तो आप वहीं पहुंचेंगे श्री कृष्ण के पास उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया दिया ब्रह्मा पैदा तो हो गया भगवान की नाभि से लेकिन वो यही नहीं समझ सका मैं कहा से आया उसी नाल में समाधि के द्वारा घुस गया पता लगाने को और हजारों वर्ष पता लगाता रहा तो ताम नाध्य गसर सहस्रांते दिया योग विपक्या तीन छ अड़तीस भागवत सामने वेद प्रकट हुआ भगवान के श्रीमुख से श्वास से निकल गया लेक्चर नहीं दिया वेद का ये सनातन शब्द है वेद के प्रकट हो गए जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ ऐसे वेद प्रकट हुए ब्रह्मा ने देखा नहीं समझ सका वेद को ब्रह्मा नहीं समझ सका और आजकल बड़े बड़े भौतिकवादी चैलेंज करते हैं इस वेद मंत्र का यही अर्थ है ऊट पटांग अर्थ किए जा रहे हैं अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसी वेद के द्वारा करोड़ों हत्याएं होने लगी बड़ी तो बुद्ध का अवतार हुआ और भगवान ने कहा वेद वोद कुछ नहीं होता लो वेद के विरुद्ध बोले भगवान स्वयं क्यों इसलिए कि उसी वेद को आधार मान करके लोग हिंसा करने लगे आज भी बहुत से मंदिरों में भैंसे बकरे काटे जाते हैं निर्जीव निरीह जीवों की हत्या होती है इससे देवी जी शंकर जी गणेश जी खोपड़ा जी खुश हो जाएंगे अरे! तुम ही तो एक दिन पशु बने थे अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार चलाता या चलाया होगा तो कैसा लगा होगा इससे भगवान खुश होंगे तो वेद के अर्थ करने वाले आजकल अपनी अपनी चित्तवृत्ति और अपने अपने लक्ष्य के अनुसार अर्थ कर रहे हैं आगे भी करेंगे कौन रोकेगा तो ब्रह्मा नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कब मुहय सूरया भागवत के पहले ही लिख दिया उन भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा को वेद ज्ञान कराया तब ब्रह्मा ने और अपने बच्चों को वेद ज्ञान कराया बच्चों ने अपने बच्चों को बच्चों ने अपने बच्चों को और इस प्रकार कराते कराते कराते कराते कल युग आया तो इसमें शंकराचार्य को कराया गोविंदाचार्य ने फिर शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कराया तो शंकराचार्य के अनुयाई क्यों कहते हो हमें तुम वही बोलो ना भगवान श्री कृष्ण के अनुयाई है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप श्री कृष्ण का ही तो है कि और कोई बन गया निर्गुण निराकार ब्रह्म ये ज्ञान मार्ग माने क्या भगवान का भक्त और भक्ति मार्ग वाले का नाम भी भगवान का भक्त मैंने आपको बताया था ना भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार अरे आपके दो रूप है भगवान की छोड़िए एक आप निराकार है जो मां के पेट में आ जाते हैं शरीर में और इस शरीर से फिर चले जाते हैं उसी को आप लोग कहते हैं वो चला गया वो मर गया तो ये जो मय है जिसके बारे में हम इतनी बड़ी विवेचना कर रहे हैं ये निराकार ही तो है लेकिन साकार शरीर धारण करके और वो भी एक दो नहीं चौरासी लाख प्रकार के जलचर भेद भूचर केचर, उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज देखो कितने विचित्र विचित्र शरीर वाले जीव हैं, निराकार हैं सब उकार शरीर धारण किए हैं तो भगवान के बारे में कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान तो बस निराकार रह सकता है वो साकार हो ही नहीं सकता बिचारा यानी हम तो हो सकते हैं भगवान नहीं हो सकता ये संसार साकार है ना ये भगवान ने मुस्कुरा के बनाया है और खुद नहीं हो सकते साकार ये जो संसार आप देख रहे हैं ये सबसे पहले क्या था आकाश आकाश मैने नथिंग कुछ नहीं को आकाश कहते हैं देखो हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या है कुछ नहीं वही आकाश है। ये मकान के अंदर आकाश है आप लोग आकाश में तो चलते हैं बैठते हैं वरना मर जा ये निराकार है आकाश उससे निराकार वायु पैदा हुआ हा हवा हवा को कोई देख सकता है नहीं और फिर निराकार वायु से अग्नि पैदा हुआ वो साकार हो गया अरे ये कैसे हो गया जी निराकार से साकार ये जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं भगवान भगवान को छोड़ो <laughs> तो भगवान के दो स्वरूपों में एक स्वरूप के भक्त को ज्ञानी कहते हैं एक स्वरूप के भक्त को भक्त कहते हैं शंकराचार्य ने भी यही कहा है कोई कृपालु नई बात नहीं कह रहे हैं सुन लो मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एवं ब्रह्मणो रूपे ब्रह्म के दो रूप है एक मूर्त मन साकार और एक अमूर्त निराकार मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इतुपनिषद भक्त एक शब्द क्या लिखा है भक्त ये दो भक्त होते हैं भगवान के भगवदुप दिष्ट ये वेदों में कहा गया है भगवान ने स्वयं कहा है मेरे दो भक्त होते हैं निराकार के और साकार के तो निराकार का जो भक्त है उसी को हम ज्ञानी बोल देते हैं लड़ने की बात नहीं है अरे वो भक्त है हमारे प्रभु का लेकिन भोला भक्त है भोला देखो हमारे संसार में दो भाई होते हैं छोटे छोटे चार चार साल के जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं माँ की बाप की तो माँ बाप सुन के हंसते हैं देखो देखो देखो ये रमेश दिनेश को क्या कह रहा है बच्चा है बोला है, बोला है। माँ को गाली दे रहा वो गाली कहा से सुखा उसने पर उसमें सीख दिया होगा या उसके बाप ने कभी दिया होगा किसी को या उसके बड़े भाई ने दिया होगा उससे उसने याद कर लिया कि जब गुस्सा आता है तो ऐसे बोलते हैं लोग सत की आदत होती है कुछ न कुछ बोलने की हमारी भी आदत है कोई बदतमीजी करता है तो कहते हैं गधा ये भी एक गाड़ी है गधा सबसे अधिक मूर्ख होता है ना और कोई गंदी गंदी गाली याद कर लेता है बचपन में दो गंदी गंदी गाली देता है तो ऐसे ही लड़ते हैं लोग हमारे संसार में भोले भाले लोग तो भगवान का उपासक दोनों ज्ञानी और भक्त तो दोनों का एक संप्रदाय है श्री कृष्ण संप्रदाय उनके द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा को ब्रह्मा से फिर मनु को हमारे सबसे पुरखे जो कहलाते हैं वे मनु के लड़के हैं हम लोग मनुष्य मानव मनुज अब दूसरे संप्रदाय जो है वो माया की है माया को भूत भी कहते हैं पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच उत्पन्न हुए हैं माया से इनसे तमाम सब कुछ उत्पन्न हुआ इतना शरीर जो आप लोग देख देख के विभोर होते हैं ये इसी मिट्टी से बना है क्या कमाल है ये मिट्टी हा यही मिट्टी और आप लोग बोलते भी हैं, कहाँ गए थे आज हम इतना फोन कर कर के हैरान हो गए वो पड़ोसी मर गए थे उनकी मिट्टी में गए थे अरे वो मिट्टी है कल तक तो अरे वो भीड़ होती थी पीएम के देखने के लिए अरे बहुत बड़ी गवैया है लता मंगेशकर आई है हमारे यहां चलो देखेंगे उसको आवाज वो मिट्टी हो गया है ये किसने बना दिया ऐसा सुंदर शरीर इतनी सारी उसमें चीजें ललाट में बाल नहीं आएंगे गाल में पुरुषों के आएंगे स्त्रियों के नहीं आएंगे वाह वाह वाह क्या कमाल है इतने शरीर के अंग बना दिए बनाने वाला कोई नहीं लोग कहते हैं नेचर ने बना दी नेचर ने तुम्हारा नेचर बड़ा सर्वज्ञ है जी बड़ा काबिल है हमारे भगवान का ही पर्याय बाकी शब्द होगा तो हम तो ठीक है हम रामाय कृष्णाय नमः कहते हैं नेचराय नमः भी कहा करेंगे और अगर वो नेचर जड़ है तो फिर अपने आप कैसे इतना बड़ा कमाल हो गया ये बाहर की मिट्टी हम देखते हा कहीं किसी ने देखा है इस मिट्टी को शरीर बनते अब इसी मिट्टी से क्या क्या वृक्ष बन गए और वृक्ष बन गए तो क्या क्या कमाल उन वृक्षों में ये फल सब अलग अलग प्रकार के इतना विचित्र जगत ये भगवान ने हमारे लिए बनाया लेकिन हमारे शरीर के लिए बनाया है हम दो है ना एक निराकार हम एक साकार शरीर वाला हम तो शरीर के लिए संसार हम आत्मा के लिए परमात्मा और हमने गलत समझ लिया शरीर के लिए संसार के बजाय आत्मा के लिए संसार कर दिया और शरीर को कर दिया भगवान के लिए कर दिया तो इसलिए रसना से तो बोलते हैं हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे और अंदर वाला जो मन है वो संसार में उसका अटैचमेंट है गंदी चीज में अटैचमेंट है ऐसे ही अनंत जन्मों का गंदा मन फिर गंदे में और अटैचमेंट करके और गंदा होता जा रहा है महापुरुष और भगवान ये दो शुद्ध हैं वहां जाते ही नहीं अथवा कुछ दूर जाके लौट आते हैं हम कोई गंदे थोड़े ही हैं। जितने मेंटल रोगी होते हैं संसार में आपने देखे होंगे बहुत से आजकल तो भीड़ है मेंटलों की विदेशों में और अधिक इनसे कहो दवा खाया करो कोई मैं पागल हूं क्या दवा खाऊं और अगर जबरदस्ती खिला भी दो उनको और थोड़ा आराम हुआ तो फिर छोड़ देते हैं अब मैं ठीक हूं अगर मैं दवा बार बार खाता रहूंगा तो लोग कहेंगे पागल कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता <laughs> तो संसार में ये दो प्रकार का बाद है अध्यात्म बाद और भौतिक भौतिकवाद इन्ही दो बा के अनुसार ये मैं कौन मेरा कौन का निर्णय करना है तो वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि ये जो मैं भीतर वाला है जिसका शरीर है अरे आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर बीमार रहने लगा मेरा शरीर मोटा हो गया ये मेरा जहा मेरा आपने कहा उसका मतलब मैं नहीं है ये मेरा मकान है अब कोई चूना पोता है आपके ऊपर तो आप कहेंगे पागल हो रहा है क्या मकान में तो चूना पता जाता है अरे तो मैं मकान छोड़ रही हूं मेरा मकान है रा रा, रा मैं, का। मैं से अलग है साथ यही शब्द बोलते हैं मेरा मेरा मेरा जहां तक मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं है दर्थ आपको शास्त्रों वेदों के द्वारा बताया गया कि इस मह का नाम जीव है वेदों में शास्त्रों में क्यों इसलिए कि यह स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित रखता है इसलिए इसका नाम जीव रखा गया और ये भगवान का अंश है उनकी शक्ति है उनसे भेदा भेद संबंध है इसका और सब नाते भगवान से ही है माया से बस ये शरीर का नाता है मेरा नहीं मेरे का ता है शरीर का और ये मैं अणु है ये शरीर के एक पार्ट हृदय में रहता है अणु मान सूक्ष्म इतना सूक्ष्म कि आप समझा नहीं सकते क्योंकि जब औसा बैठे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक अच्छा हम लोग देखते हैं किधर से जाएगा मरते समय अब ये बस मरने वाला है डॉक्टरों ने रिक्लेयर कर दिया की ले रहा है है अब जाने वाला है। ए, देखना भाई किधर से जाता कि चला गया किसी ने देखे नहीं अरे बड़े बड़े यंत्र लगाए बैठे थे इतना सूक्ष्म है और एक जगह रह करके हृदय में हृद ही एव आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन सवा एश आत्मा हृदय छांदोग्योपनिषद आठ आठ आठ तीन तीन हृदय में रह करके अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कहता है वो हृदय में है वहीं जहां वो है मेरा भगवान एको देव सर्वभूत सुगूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा दास पर ना सकाया वो अंदर है बैठा हुआ ये मैं के बिल्कुल पास वो पावर देता रहता है वो पावर देना बंद करे तो मैं जीरो हो जाए मैंने केनो पनिषद के द्वारा समझाया था आप लोगों को भूले न होंगे कि उसकी शक्ति से ही ये सब इंद्रियां मन बुद्धि वर्क करते हैं और ये जो लोग कहते हैं साकार भगवान नहीं होता उनको जरा पढ़वा दो केनो केनोपनिषद वो जो तीन एक तीन दो तीन तीन तीन, तीन चार तीन पांच तीन छ तीन सात तीन आठ तीन नौ तीन दस तीन ग्यारह तीन बारह इतने मंत्रों में जो बताया गया है कि एक यक्ष शरीर धारण करके आया था और उसके पूछने गए थे अग्नि देवता वायु देवता और इंद्र देवता वो कौन था तो मालूम हुआ वही भगवान था और उसने बताया था देखो जी मेरी शक्ति देने से तुम लोग अपना अपना काम करते हो मुझको चैलेंज न करना नहीं तो अग्नि जीरो हो जाएगा वायु जीरो हो जाएगा साफ जीरो हो जाएंगे अनंत कोट ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है और ये शंकराचार्य ने भी लिख दिया चार एक मंत्र में साप ब्रह्मे की होवाच इसके भाषण में ईश्वरे तीन वज्री भवत सा नित्य में सर्वज्ञेवरे वर्तते हाँ वो ब्रह्म स साकार था तो वो हमारे हृदय में हम रहते और हमारा असली नातेदार ये क्वेश्चन है ना मैं कौन मेरा कौन तो मैं प्लस मेरा दोनों एक जगह रहते हैं और देखो ये खाली मनुष्य शरीर की बात नहीं कर रहे हैं सर्वभूतेशु एको देव सर्वभूतेशु बूढ़ा कुत्ते बिल्ली गधे में सर्वत्र जैसे मैं हूं ऐसे वहां भी वही आत्मा है सूक्ष्म और वहां भी भगवान साथ बैठे हैं कुत्ते में भी हाँ गधे में भी हा सुअर में भी हा अरे अवतार ले लेके आए हैं सुअर वगैरा के भगवान गंदगी से डरते नहीं है अरे भगवान तो जिसको मिल जाए वो अशुद्ध शुद्ध हो जाए भगवान को महापुरुष को अशुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकता अशुद्ध शुद्ध हो जाता है जैसे आप करंट अगर किसी तार में है बिजली का आप छूते हैं आपके शरीर में आ गया अब आपको जो पकड़ेगा उसको भी आ गया तो पुरुष भगवान दोनों एक हैं, तो सबके हृदय में भगवान हैं, वो कभी एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ते श्वेता चुतरोपनिषद छह गोपाल तापनीय उपनिषद ने भी ये मंत्र है अठारह तो भगवान हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहते हैं आलोमभ्य आ नखे भांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है आठ आठ एक औषिति की उपनिषद ने भी कहा गया आलो लो मभ्य आ नखे भार और ये मैं खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञाता है ज्ञोत एव दो तीन उन्नीस और ये करता है भोगता है दृष्टा है सृष्टता है मनता है ऐस ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते वेद कह रहा है प्रश्नोपनिषार नौ वत्ता दो तीन तैतीस तो ये मैं ऐसी पर्सनालिटी वाला है लेकिन भगवान का अंश अनाद अनादिकाल से मायाबद्ध है इसलिए अनादिकाल से कर्मबद्ध है इसलिए अनाज काल से जन्म मरण और चौरासी लाख के भ्रमण से युक्त है फिर विचार किया गया कि ये थियरी से जान लेने से तो काम नहीं बनेगा मैं को और मेरे को जानना ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से तो हो नहीं सकता वेद ने बता दिया है इंद्रियाणे पराण्ञ्या हो इंद्रिय व्यक्त परम मना मनस परा, परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता तीन बयालीस इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धर बुद्धर परा पर बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्तौ व्यक्ता पुरुष परा पुरुष सा का साठोपनिषद एक तीन दस एक तीन ग्यारह तो फिर वेदों ने कहा क्या ठीक है आ, कोई नहीं जान सकता ये तो ठीक है लेकिन आ, उसको जाना है अनंत जीवों ने आज भी जानने वाले इन्हें गिने हैं आगे भी होंगे वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे उसकी कृपा भी कुछ शर्त रखती है उस शर्त को आपके सामने रखकर बताया गया एक कर्म कर सकते हैं हम लोग एक ज्ञान कर सकते हैं एक प्रेम कर सकते हैं ये तीन चीजें हम लोग कर सकते हैं तो कर्म धर्म जो वेद बता रहा है वो अगर हम करें विधिवत तो नश्वर स्वर्ग मिलता है <laughs> तो हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति तो फिर ज्ञान का अवलंब लिया गया उसमें भी अधिकारित्व इतना बड़ा है कि हम किसी भी प्रकार इस कल में तो अधिकारी बन नहीं सकते और अगर सतयुग वगैरह में बने भी है अधिकारी तो मार्ग से गिर गए हैं अंतिम चोटी पर पहुंच भी गिर गए हैं उनकी सात भूमिका मानी गई है अज्ञान भ्रांति आवरण अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान दुख निवृत्ति तृप्ति ऐसा तो भूमिका लांग भी गए जो ज्ञानी एक दो जन्म में नहीं जन्मांतर सहस्रेशु अगर चांस कोई पार हो गया तो आरूही कृत बड़ी कठिनाई से ब्रह्म कर परम पदम तत पतन त्यधो नादृत जुष्मद या फिर पतन हो जाता है दस दो बत्तीस भागवत अरे जड़ भरत सरि का ज्ञानी जरा सी दया आ गई लो दया कोई बुरी चीज है एक हिरणी शेर के दहाड़ के डर से भागी और नदी में कूद गई जान बचाने को वो गर्भवती थी उसका बच्चा पानी में गिर गया वहीं पर नहा रहे थे भरत जी दया आ गई कि मर जाएगा बेचारा उन्होंने पकड़ लिया उसको अब भिरणी तो भाग गई मनुष्य को सबसे प्रिय तो अपनी आत्मा है बीबी और पति या बच्चे भाड़ में जाए सबसे प्रिय तो अपने को बचाएगा कोई भी स्त्री पति बाप बेटे प्यार करने जा रहे हो बहुत दिनों बाद मिले व्याकुल बिल्कुल हाथ दोनों का चिपटाने को पास में आ गया एक रबड़ का सांप डाल दो बीच में ए, ए, वो अलग भागेगी वो अलग भागेगा बाढ़ में जाए प्यार हो बीबी हो बेटा हो बाप हाँ। तो भरत जी ने उसको पाल पोस लिया और अपना हमेशा साथ लिए घूमे और तो छोटा बच्चा जो होता है चाहे गधे का हो अच्छा लगता है उसकी हरकतें अच्छी लगती है भोलेपन की बच्चों मनुष्यों की भी और वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ाई होती रहती है माँ से बाप से मैं इंग्लैंड में एक के घर में गया माँ के घर में तो उसका लड़का उसी के बगल में रहता था अलग हो करके अपना एक लव करके एक लड़की के साथ तो माँ ने उनसे कहा महाराज जी आए हैं हमारे यहां जगत गुरु इंडिया से आओ हम तो कभी नहीं गए मां के पास चार साल हो गए छह साल हो गए मैं नहीं जाऊंगा अरे अरे तुझको मैंने पैदा किया है अरे पढ़ाया लिखाया है अरे तुम्हारी ड्यूटी थी किया है तुमको भी तुम्हारे बाप ने पढ़ाया लिखाया है पैदा किया तूने हमको कर दिया सब बराबर हो गए ये हाल है हमारे संसार का तो इतना प्यार हो गया उनका कि जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और कहा देखो भाई बच्चों ऐसा है जैसे तुम लोग हमारे प्रिय हो उससे अधिक हमको हिरण प्रिय है तो जरा सब लोग ख्याल रखना इसका कोई कष्ट ना हो कोई परेशानी न हो और मर गए तो मरने के बाद जजमेंट हुआ भगवान का तुम्हारा मन हिरण्य था हाँ। तो अंत काले चा जिसका चिंतन अंत काल में होगा यम यम वापरन भावम त्यज त्यंत कलेवरम तन वैत कौन्तेय सदा तदभाव भाविता गीता आठ छ अर्जुन मरते समय जिसका चिंतन होगा वही मरने के बाद बनना पड़ेगा <coughs> यथा क्रत रश्मिन लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति छो को उपिशद तीन चौदह एक हिरण बने लेकिन स्मरण रहा पूर्व जन्म का आ, मैंने ये बेवकूफी की थी हिरण से प्यार करके ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गया ज्ञानम क्षरत हो गया ज्ञान नष्ट हो गया माया हावी हो गई तो ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है तो वो मार्ग भी हमारे काम का नहीं देखो ये तीन प्रकार का आनंद होता है सुख एक जड़ जड़ संयोग संजोगजन्य सुख नंबर दो जड़ चेतन संयोग जन्य सुख नंबर तीन चेतन चेतन संयोग जन्य सुख जड़ जड़ संयोग जन्य सुख क्या है ये जड़ है इंद्रिया ये माया से बनी है ना माया जड़ है तो इन इंद्रियों का जड़ संसार से जो प्यार हो और जो सुख मिले उससे संसार को देखने से संसार के शब्द सुनने से संसार के सूंघने से संसार का सामान खाने से ये जो पांच इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज इसमें भी बहुत अस्तर है हमने तो साहब बहुत गरीब हैं कभी रसगुल्ला खाया नहीं गुड़ खाते रहे जिंदगी भर ऐसे भी गरीब है हमारे देश में और सब बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें खा लेने वाले कहते हैं अजय सुनते हैं स्वर्ग में अमृत है वो वो मिलता है अगर अमृत और जिनको अमृत मिल गया है वो कहते हैं वो जो जो, जो गोलोक में है वो मिलता है अगर यानी स्वर्ग तक जितने पदार्थों के सुख है वो जड़ जड़ संयोग जन सुख है जड़ इंद्रियां जड़ संसार उसका संयोग देखने से सुख मिला ये सुंदर है सुनने से सुख मिला और जड़ चेतन जन सुख क्या होता है मन और आत्मा का मिलन हो जाए यही है ज्ञानियों की समाधि ये समाधि का सुख होता है सारा संसार भूल जाता है इसमें आत्म विस्मृति बेटा मरा पड़ा है पड़ा होगा एक करोड़ की लॉटरी खुल गई है सुना हाँ, खुली होगी समाधि के सुख के आगे साहब सुख बेकार उस वर्ग का सुख भी बेकार इतना बड़ा सुख होता है वो समाधि का सुख जिसको मिलता है आत्मा का वो कहता है बस बस बस बस और कुछ नहीं चाहिए हो गया भगवत प्राप्ति हो गई धोखे में आ जाता है अगर उसका गुरु श्री कृष्णानंद नहीं प्राप्त किए तो वहीं रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा और दिव्य मन से दिव्य श्री कृष्ण का जो आनंद है आत्मा का नहीं परमात्मा का और ये प्राकृत मन से नहीं दिव्य मन से दो शर्त ये जो ज्ञानियों को आनंद मिल रहा है तो प्राकृत मन का है ना हाँ। तो क्यों जी ए भक्तों का भी तो मन प्राकृत होता है हा लेकिन ध्यान दो लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति से भक्त के मन को दिव्य शक्ति देकर दिव्य बना देते हैं तो क्यों जी ज्ञानियों को निराकार ब्रह्म अपनी शक्ति नहीं देता निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता वो तो एक पर्सनैलिटी है इसलिए वो बेचारा वहीं रुका पड़ा है आत्मानंद में ब्रह्मानंद नहीं पा सकता पृथ्वी को लांग गया जल को लांग गया तेज को लांग गया वायु को लांग गया आकाश को भी लांग गया इसके आगे अहंकार उसको भी लांग गया ये मैं ध्याता धे, ध्यान ये तीन होता है ना ध्यान करने वाला मन ध्यान कर रहा है ब्रह्म का और जो ध्यान कर रहा है वो ये तीनों खत्म हो गए जब मैं खत्म हुआ तो ध्याता, धेयो, ध्यान भी खत्म हो गया तब वो आत्म विस्मृत हो गया आत्म विस्मृति ही समाधि मंडल ब्राह्मण उपनिषद एक दस समाधि हो गई आत्म विस्मृति अब इसके आगे है महान महत्त्व उसके आगे है प्रकृति ये दो को लांग जाए तब भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लांग सकता उसके लिए ज्ञानियों को भक्ति करनी पड़ती है सब ज्ञानियों ने भक्ति की सगुण साकार की क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करता कुछ नहीं करता हो ये सृष्टि भी किस गुण साकार भगवान करता है और अवतार भी वही लेता है और कृपा भी वही करता है उसी में तो गुण है सब ये कृपा आदि के तो वो कृपा करने वाला भक्त को दिव्य मन बना देता है इसलिए उस दिव्य मन से दिव्य भगवान का आनंद प्राप्त करता है ज्ञानी को न तो मन दिव्य हो सकता है और न ध्यान दो महान प्रकृति को लांग सकता है ये तीन आवरण होते हैं असत्वा पादक आवरण अभाना पादक आवरण अनानंदा पादक आवरण तो असत्वा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता है थोरटिकल ज्ञान से और अभाना पादक आवरण प्रैक्टिकल समाधि से ये जो मैंने बताया आत्म विस्मृति लेकिन अनानंदा पादक आवरण ये भगवत कृपा से ही मिटेगा तब ब्रह्मानंद मिलेगा ज्ञानी को और भगवत कृपा तो श्री कृष्ण के द्वारा होगी निराकार ब्रह्म के द्वारा नहीं इसलिए ज्ञानी को न मोक्ष मिलेगा हो चतुर्मुखादी नाम सर्वेशम भक्त बिना कल्प भिर मोक्षो त्रिपाद आठ एक। करोड़ो कल्प कोई ज्ञानी पच पच के मर जाए चाहे वो ब्रह्मा श्री का ज्ञानी हो बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा के मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि वो महान वो प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता अनानंदा पादक का उल्लंघन नहीं कर सकता वो माया है माया के लिए भगवान का चैलेंज है मामे में वे प्रपद्यंते माया में ताम गीता सात चौदह अतय ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा और फिर कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना कल में ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं है यही कलिकाल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्ब ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछे विषान कोई नहीं ज्ञानी जिमिथल बिनु जल रही न सकाई कोटिभा को कर उपायी तथा मोक्ष सुख सुनुखराई रही न सक हरी भगती बिहाई ये ज्ञानी लोग इतना गुस्सा तुलसीदास जी महाराज का वो सठ है ज्ञानी सठ सठ माने बहुत नीचा आदमी ते सठ महासिंधु बिनुतरणी पैरी पार चाहत जड़ जड़करणी ढीला है उनका कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से आत्मज्ञान तक जाके और फिर उसका पतन हो जाएगा इसलिए ज्ञान मार्ग से हमारा काम नहीं बनेगा अब जब दो मार्ग फेल हो गए हमको पूछना था इन तीन भाइयों में रमेश कौन है तो एक ने कहा हमारा नाम दिनेश दूसरे ने कहा आपका सुरेश तो फिर वही है तीसरा वाला चौथा कोई है ही नहीं लेकिन कैसे फिर बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की